बलदा ये विश्वपासिशायामृत कस्मै मृत्यु कस्में मंत्र में ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है ईश्वर से हमको क्या लाभ होता है और उस लाभ को पाने के पश्चात हमारा क्या कर्तव्य या दायित्व बनता है उस दायित्व के ना निभाने पर हमारी क्या दुर्गति होती है ये बताया है सबसे पहले बताया कि वो आत्मा आत्मा को देने वाला है ईश्वर हमारी आत्मा को देता है ये किस प्रकार से संभव है नहीं वो तो अलग हो गया आत्मदा का है ना आत्मा का देने वाला है इसमें भी पढ़ा है ना दो बार पढ़ा है आत्मा का देने वाला तथा आत्मज्ञान आदि का दाता तो ज्ञान देने वाला ज्ञान तो अलग हो गया ज्ञान भी देता है और ज्ञान से पहले कहा आत्मा का को भी देता है वो बल्दा में आ जाएगा शरीर तो आ जाएगा आत्मा को नहीं हमको आत्मा देता है मोक्ष छाया तो में आ गया तो जो अनित्य पदार्थ होता है उसको तो दिया जा सकता है नया, नया नया बना करके लेकिन जो नित्य है और वही का वही है उसको क्या देंगे हाँ वो जान आत्मा ज्ञान आदि भी शब्द पड़ा है ना वो आदि में आ जाएगा यहां सीधे आत्मा को ही कहा है तो आत्मा का मतलब होता है कि हमको अपने स्वरूप में लाता है वो हम नित्य हैं, चेतन हैं, सब कुछ है लेकिन हमारे अंदर एक भी गुण हमसे प्रकट नहीं होता है जितने भी गुण हमारे अंदर है वो हम प्रकट नहीं कर सकते हैं और जब तक प्रकट नहीं करेंगे तब तक हम है नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं है होना ना होना बराबर होता है अभी जैसे ये सारा संसार दिख रहा है लेकिन एक अवस्था ऐसी है जिसमें कि कुछ नहीं दिखता है दिखने की कोई वस्तु होती ही नहीं है इतनी बड़ी मिट्टी जैसे ले लो मिट्टी को चूर चूर करते करते करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है ना जो दिखाई देना बंद हो जाता है वो तो ऐसे ही पूरे संसार का जब अंतिम करते करते करते वो विभाग आएगा यानी प्रकृति जहां पर है प्रकृति का जो अपना स्वरूप है वो अव्यक्त है बिल्कुल प्रकृति अवस्था में कुछ भी नहीं पता चलता है कि नहीं है तो उसमें कोई तर्क नहीं चलता यानी कोई लक्षण होता ही नहीं उसका उस काल में कोई लक्षण का मतलब अभी हमको जो इस स्थिति में जितने लक्षण पकड़ में आते हैं इनमें से कोई लक्षण नहीं होता है नहीं अभी जितने लक्षण उसके पकड़ में आते हैं हमारे उसका रूप रस गंध स्पर्श आकार जिसको हम अभी पकड़ते हैं इनमें से कोई नहीं होता है उस समय निरूप बनता ही नहीं क्योंकि रूप कई अनेक संभा रूपबान वस्तु हो और रूपबान होते हुए उसके कई अवयव यदि जुड़ेंगे तब वो रूप ग्रहण कर पाएगा नहीं तो नहीं ग्रहण कर पाएगा जैसे कि अब देखो पानी है मिट्टी तो दिखती है सीधे सीधे पानी भी दिखता है लेकिन पानी को एकदम से जब बिखेर देते हैं तो नहीं दिखता है ना तो पानी कैसे दिखता है अब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है चमकता है ये तो इस रूप में कुछ कुछ दिखाई देता है पानी किंतु वायु बिल्कुल नहीं दिखाई देती है प्रकाश तो वायु पर भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है पानी पर भी पड़ता है प्रकाश तो और वायु पर भी पड़ता है तो पानी तो कम से कम कुछ तो रोकता है उसको इस कारण से उसकी चमक प्रति वो होती है पानी पर से लेकिन वायु ऐसा नहीं करती है उसको रोक नहीं पाती है प्रकाश को मतलब प्रति वो नहीं क्या कह सकते हैं उसको परावर्तन पानी पर से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है ये रोक लेता है प्रकाश को लेकिन वायु नहीं रोक पाती है इसको इसका परावर्तन नहीं हो पाता है इस कारण से ये कुछ नहीं दिखता है यानी वायु में ये रूप गुण नहीं है ना जे, यानी वो वायु का नहीं होता है ना ना वो प्रकाश उसपे जो पड़ रहा है ना भूमि पर वायु के कारण होता हो लेकिन वो पड़ता है भूमि के कारण प्रकाश का बढ़ता है वो तो सीधे तो प्रकाश ये जैसे नहीं होता है, तो है, पर यहां से अपवर्तन नहीं होता है उसका पर पानी पर से तो हो जाता है तो तो ना, ना यानी वायु का प्रकाश का टकरा करके फिर से लौटना पीछे ये परावर्तन है हुआ, उसका जाएगा। जो सीधी जा थोड़ा सा, वो तो होगा हाँ इतना तो सभी करेंगे क्योंकि वायु में कुछ है टकराता तो है क्योंकि वायु गर्म तो हो जाती है तो इस कारण से सोखती तो है प्रकाश को ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश को नहीं सोखती है ये तो सोखती है तो टकराना होगा हो ही होगा लेकिन वो टकराते हुए भी रूप नहीं बनता है उसमें तो इस कारण से ये नहीं कहेंगे कि केवल प्रकाश ही हमको दिखता है प्रकाश देखने के नीचे आधार होने चाहिए प्रकाश भी उस भी उसी में दिखेगा जिसमें रूप है इसलिए मिट्टी में और जल में तो दिखता है जल का अपना रूप नहीं मानते हैं लेकिन वस्तुतः है जल का रूप अपना नहीं होगा तो प्रकाशित नहीं होगा उसका रूप वायु में नहीं होता है प्रकाशित तो इस कारण से तो जो भी है चाहे जैसे मिट्टी में या पानी में रूप दिखता है पर वायु में बिल्कुल नहीं दिखता है होते हुए भी तो एक स्थिति ऐसी आती है मिट्टी की और पानी की भी ऐसी अवस्था हो जाती है वो भी नहीं दिखती है मिट्टी भी नहीं दिखती है पानी भी नहीं दिखती है दिखता तो ऐसे ही पूरे संसार की जो प्राकृतिक अवस्था आएगी ना प्राकृत अवस्था उसमें दिखने नाम की कोई चीज नहीं रहेगी ये पांच पकड़ में आ रहे हैं ना रूप रसगत स्पर्श इस प्रकार ये पांच लक्षण में से कोई नहीं आएंगे वो अब मान लो कि ये कोई नहीं आएंगे अब कैसा होगा वो नहीं तो जैसे। कल्पना करो वायु की कल्पना कीजिए कैसी है वायु मोटी पतली क्या हो सकती है ये कोई कल्पना नहीं बनती है ना तो ठीक यही की स्थिति प्रकृति की उस समय हो जाती है नहीं कुछ नहीं हाँ ठंडा गर्म कुछ रो, अवरोध भी नहीं होता है टक्कर भी नहीं होगा कहीं कुछ नहीं होगा तो अब उसमें क्या हो जाएगा जैसे आकाश है बिल्कुल जो आकाश हो जाता है वो हुँ? तो इसमें तो कम से कम फिर भी थोड़ा कुछ तो होगा स्थान घेरने की है एक परमाणु दूसरे में नहीं घुसते हैं इसके लेकिन आत्मा ऐसा भी नहीं है उसके अंदर तो और भी लक्षण बंद सब बंद हो जाते हैं जैसे कि ज्ञान होता है ज्ञान हमारा अभी ही उत्पन्न होकर नष्ट होता है अनुभूति की वो कर्म जैसे कर, जैसे कर्म होता है ना कर्म उत्पन्न होता हुआ भी नहीं दिखता ये जिसमें कर्म विद्यमान है तब भी नहीं दिखता है ये दिखता है क्या है कर्म का जो आधार होता है रूपी द्रव्य वस्तु वस्तुता तो तो वो दिखता है उसके आधार पर पता चलता है कर्म हो रहा है अगर रूपी द्रव्य नहीं हो तो कर्म दिखेगा नहीं होता हुआ भी। वायु हिलाती है ना इसको डालियों को तो उसमें क्या दिखता है वो हिला कैसे हिला रही है डाली तो दिखती हिलती हुई है लेकिन वायु हिला रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है जबकि कर्म वहा वायु में हो रहा है वायु पहले आ रही है टकरा रही है फिर निकल रही है तो कर्म पूरा का पूरा वायु में हो रहा है जैसे पत्ते में हो रहा है लेकिन वो वायु में नहीं दिखता है इसका मतलब है कि कर्म नहीं दिखता है कर्म नहीं दिखता है नहीं पत्ते का कर्म नहीं दिखता पत्ते का रूप दिखता है रूपी द्रव्य में अगर कर्म होगा तो वहा पता चलेगा लेकिन जो रूपी द्रव्य नहीं है उसमें भी कर्म होता है ना, लेकिन वहाँ नहीं पता लगता है हैं? आधार ऊपर ही दिखाई देगा। नहीं कर्म जो होता है जो कर्म है ना वो नहीं दिखता है रूपी द्रव्य में यदि कर्म होगा तो रूपी द्रव्य के आधार से कर्म का पता चलेगा लेकिन रूपी द्रव्य द्रव्यदि नहीं है तो कर्म का भी पता नहीं चलेगा जबकि होता है कर्म उस समय भी तो इससे ये पता चलता है कि कर्म नहीं दिखता है तो ऐसे ही कर्म होता हुआ भी नहीं दिखता है और जिस समय नहीं होता है उस समय तो बिल्कुल नहीं दिखेगा कर्म जब बंद हो गया तो, तो बिल्कुल नहीं दिखता है होता ही नहीं वो उत्पन्न ही नहीं रहता है तो जैसे कर्म उत्पन्न हो के नष्ट हो जाने के बाद बिल्कुल नहीं कोई अता पता नहीं होता है उसका कोई लक्षण नहीं मिलेगा यहाँ कर्म हुआ है इसके कोई लक्षण नहीं होते इसको केवल ज्ञान से जाना जाता है कि कर्म हुआ है उसकी स्मृति रहती है नहीं तो कर्म को कोई ढूंढ ही नहीं सकता है आ, कितना समय हो गया मतलब दो मिनट तीन मिनट बीत गए बीत जाने के बगर कांटा नहीं यहां से वहां दिखे ना तो कुछ नहीं पता चलेगा कितना समय बीत गया है यानी इसका कर्म लक्षण कोई बचता ही नहीं है इसको केवल ज्ञान से ही जाना जाता है और किसी से नहीं जानते हैं तो जैसे कर्म है ऐसे ही ज्ञान भी है बुद्धि ये भी उत्पन्न होती है और बंद हो जाती है नहीं रहती है इच्छा ऐसी उत्पन्न होती और बंद हो जाती है प्रयत्न उत्पन्न होता है और बंद हो जाता है तो अब देखिए ये उत्पन्न होके भी बंद हो जाते हैं अब आत्मा में रहते हैं तो जब कुछ नहीं उत्पन्न हो रहे हैं उस समय कैसा होगा वो यानी कोई लक्षण इसके पकड़ में नहीं आएंगे प्रकृति को तो फिर भी रूप आदि तो ये स्थायी है गुण स्थिर गुण है ना ये तो रहेंगे ही रहेंगे लेकिन आत्मा के जो गुण है वो स्थिर भी नहीं है इतना विचित्र है ये उसके गुण भी वर्तमान नहीं रहता है अब गुण के ना रहने पर भी गुणी रहता है जबकि हाँ अब प्रकट में रहेगा लेकिन वो कैसा रहेगा जैसे कर्म रह रहा है कर्म रहता तो है ना लेकिन बिना लक्षण के रहता है खड़ा हो गया ना तो अब कुछ भी नहीं अब कहीं से भी नहीं हेतु दे सकते हैं कि इसमें कर्म है नहीं पता लगता है ना लेकिन न हो एकदम नहीं हो तो फिर दोबारे नहीं हो सकता था इस अनुमान से जानते हैं ना कि कर्म तो होता तो है लेकिन ऐसा कोई प्रकट लक्षण नहीं रहता है इसका यह है तो ऐसे ही आत्मा का कोई भी प्रकट लक्षण नहीं होता है जब ये अलग हो जाता है शरीर से तो इसका अपना कोई भी प्रकट लक्षण नहीं बचता है तो एक प्रकार से इसका अस्तित्व समाप्त है ही नहीं है नहीं होता है यानी प्रलय काल में ये नहीं होता है ऐसे कह सकते हैं तो वो अब अब नहीं को अब वो फिर हा करता है मूर्चित रूप में पड़ी होने की वही तो बता रहा हूं ना कि जैसे उसके जो गुण हैं वो भी वर्तमान रूप वाले नहीं है जैसे रूप गुण होता है तो ये तो वर्तमान रहता है ना स्थिर होता है ये लेकिन जो आत्मा के गुण हैं वो स्थिर भी नहीं रहते हैं जैसे कर्म कर्म बंद होने के बाद कुछ नहीं लक्षण रखता है ना ये तो जैसे कर्म होता है ऐसी इच्छा होती है ये भी बंद हो जाती है ज्ञान होता है ये भी बंद हो जाता है प्रयत्न होता है ये भी बंद हो जाता है सुख दुख की अनुभूति है ये भी बंद हो जाता है ये भी नहीं रहता है तो अब इनमें से क्या बचा कोई भी लक्षण भी नहीं रहते हैं, तो अब इस स्थिति में समझो नहीं है ये नहीं रहता है तो उस नई से हाँ करता है ईश्वर सुख दुख नहीं होता हाँ। लेकिन छोड़ता है रहते हैं। तब भी नहीं रहते इसमें। नहीं तब प्रयत्न वो तो हो रहा है अपना प्रयत्न नहीं रहता है वो तो उसमें कर्म होता है बस वो भी ईश्वर के कारण होता है अपना प्रयत्न तो बंद हो जाएगा अनुभूति बंद हो ये सब बंद हो गया इसके बाद कुछ नहीं बचता है वही वही तो जानने की है उसका जो स्वरूप है ये अप्रकट लक्षण वाला है ये प्रकट कभी होता है जब दूसरे के साथ जुड़ता है ये अकेले में नहीं होता है कुछ प्रकट कोई भी इसका प्रकट लक्षण नहीं है स्थिर स्थायी लक्षण ऐसा कुछ है ही नहीं यद्य है परमार्थ में अंतिम में जाएंगे ना तो कुछ न कुछ है जरूर है क्योंकि नहीं होगा तो फिर नष्ट ही हो जाएगा वो तो पर होता हुआ भी ऐसा नहीं है जैसा ये वर्तमान लक्षण होते हैं इस तरह का कोई लक्षण नहीं है यही की स्थिति ईश्वर की भी है यद्यपि वो भी अगर उसके साथ भी संबंध होने वाला नहीं कोई होता ना तो वो भी वैसे ही सू जाता उसका भी कोई पता नहीं चलना था ईश्वर का भी लेकिन उसके साथ संबंध चुकी रहते हैं हर समय इसलिए वो तो सक्रिय रहता है जीवात्मा की निष्क्रियता आ जाती ये कुछ नहीं बचता है यह यहाँ कहने का मतलब आत्मदा हमको वो स्वरूप देता है फिर से ये जहाँ हमारा अस्तित्व बिल्कुल नगण्य है होता ही नहीं बचता ही नहीं है नहीं के बराबर हो जाता है तो पहले वहां आप नहीं के बराबर में ढूंढेगा ना वो क्योंकि जोड़ने के लिए तो पहले तो चाहिए ना विद्यमान किसको जोड़ेंगे अगर है ही नहीं हो तो शरीर को जोड़ने से पहले भी चाहिए ना इसको आत्मा का पता चलना क्योंकि जो नहीं पता है तो किसको जोड़ेंगे आप जुड़ने से पहले जुड़ने वाली वस्तु विद्यमान होनी चाहिए क्योंकि संयोग कम से कम दो में होगा तो संयोग से पहले चाहिए ना संयोगी तभी तो संयोग होगा तो संयोगी है ही नहीं तो कैसे जोड़ेगा तो संयोग करने से नहीं प्रकृति से जोड़ने से पहले भी आत्मा का रहता है अस्तित्व तो उसको पकड़ के अब जोड़ता है वो लेकिन वो अस्तित्व बिल्कुल नगण्य होता है आत्मा अपने को भी नहीं पता चलता है अपना अस्तित्व अपने को नहीं पता चलता है तो अब ईश्वर के कारण हमको फिर वो पता चलता है अस्तित्व अपना यही आत्मा का देने वाला है इससे पे नहीं दे तो हम नहीं है समझ लो बस जब हम जुड़ जाते हैं हां जर्थी। हाँ। जर्थी अपने नहीं पता होता। जुड़ने के बाद तो खैर धीरे धीरे बाद में तो पता लगा लेते हैं ना जान जैसे जैसे होता है फिर भी कम से कम लगा लेते हैं ना लेकिन नहीं जुड़े तो लगा भी नहीं सकते सर्वथा लोप समझो अभाव तो उस अभाव को भाव में लाता है वो इस कारण से क्या है वो आत्मा का देने वाला है हमको अस्तित्व तो देता है नहीं सर्वथा अभाव तो होगा नहीं जिसका भाव होता है उसका अभाव हो ही नहीं सकता है लेकिन अपनी अनुभूति की दृष्टि से अपनी सक्रियता की दृष्टि से अपने कुछ करने की दृष्टि से यानी हम स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते उस समय यहाँ तक कि अपने को बता भी नहीं सकते मैं हूं ऐसा भी कुछ नहीं होता है कोई लक्षण भी नहीं होता है एक आत्मा दूसरे आत्मा को भी नहीं जान सकता है कहीं से कुछ नहीं होगा तो अब ईश्वर नहीं रहे तो हम नहीं आ सकते अस्तित्व में हमारे ऐसे हैं, गुण है गुण जो कि किसी भी तरह से अस्तित्व में आने के लायक नहीं है अगर ईश्वर को नहीं माना जाए तो जीवात्मा को जान सकता है पर वो कुछ कर नहीं, नहीं सकता ना ना वो कुछ नहीं कर सकता उसको बनाना उनाना कुछ नहीं आता है कौन सी नहीं वहां तो सूक्ष्म शरीर अभी भी जुड़ा हुआ है ना लेकिन वो भी ईश्वर के कारण ही होगा शरीर तो कुछ करेगा नहीं ले नहीं जाएगा उसको पता नहीं ये कहाँ ले जाना है अपने को ज्ञान नहीं होता है इसलिए उसको प्रेरित नहीं कर सकते तो वहां फिर भी कम से कम वो गुच्छा तो है थोड़ा सा छोटा सा लेकिन जब पूरा अकेला है तो उसमें तो गुच्छा भी नहीं होता है ना ये तो एक आत्मा दूसरे आत्मा को भी नहीं जान सकते उस समय मुक्तात्मा जान करके भी कुछ कर नहीं सकती हो और जो है केवल उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा मुक्त आत्मा को जो बद आत्मा है उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है क्योंकि किसी गुण आत्मा के अंदर जो गुण है वो तो अपने पास ही है उसका ज्ञान तो उसे अपने से ही हो जाएगा बस तो इतनी ज्ञान हो होगा कि ये है लेकिन उससे लेना देना कुछ भी नहीं होता है आत्मा को आत्मा से कुछ मिलता नहीं है नहीं कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि उसमें जो कुछ है ना लेने के लिए इसको वो सारा अपने पास पहले से है इसलिए उसमें, उसमें से तो कुछ नहीं लेगा आत्मा आत्मा के लिए बिल्कुल व्यर्थ है किसी भी अर्थ का नहीं है इस कारण से प्रकृति से तो है प्रयोजन इसका इसको इससे प्रयोजन लेता है लेकिन आत्मा को आत्मा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तो आत्मा तो नहीं आत्मा की आत्मा से कोई भी प्रयोजन सिद्धि की स्थिति नहीं है कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है इसका जो भी प्रयोजन होते हैं ना यहाँ क्या होते हैं पारंपरिक रूप में होता है यहाँ भी हम इन चीजों के लिए आत्मा को रखते हैं इनके पास में होता है अधिकार में होता है तो उस वस्तु के लिए जाते हैं आत्मा के पास नहीं तो इसके लिए उस आत्मा के लिए नहीं जाते कभी वो स्वामी बना बैठा है अपने पास ले रखा है तो उसके बिना वो मिलेगी नहीं हमको तो वस्तुता हम जाते भी किसी व्यक्ति के पास तो किसी दूसरी चीज के लिए जाते हैं उसके लिए नहीं जाते आत्मा से आत्मा को कुछ मिलता ही नहीं कभी ज्ञान भी मिलेगा तो वो भी इस साधन के माध्यम से मिलेगा वो और वो ज्ञान उसका बाहर से आया हुआ रहता है अपनी ओर से ज्ञान भी नहीं दे सकता ये मोक्ष में तो ईश्वर की शक्ति से ही ईश्वर की अनुभूति होती ना। जान है उनकी भी करेगा ना सभी की कर लेगा वो तो ज्ञान है उनकी नहीं जैसे जड़ों में ज्ञान नहीं होता है तो जो भी रूप है इसका वो पता तो चलता है ना हाँ ऐसे वो अदृश्य रूप हैं उसके लेकिन कुछ तो सत्ता तो कुछ है ही ना ऐसा तो है ही ना अभाव तो है नहीं कुछ तो कुछ है ही वो अब जैसे यहां दिखाई नहीं, तो दिखाई नहीं।, आ, नहीं दिखने का रूप नहीं बनेगा उसमें दिखेगा नहीं उसका दृश्य रूप नहीं है लेकिन फिर भी कोई विचित्र रूप तो है ही हाँ यही है मतलब यहाँ वाले लक्षण नहीं है उसमें लेकिन बुद्धि से तो पता लगता है ना कि जैसे प्रकृति का रूप नहीं दिखता है पर बुद्धि में तो दिखता है ना कुछ तो होना ही चाहिए ऐसे ही आत्मा का भी कुछ तो बुद्धि से तो पता ही चलेगा बुद्धि से किसी भी चीज को जाना जा सकता है नहीं को भी जानते हैं हाँ को भी जानते हैं तो जैसे में का पता ही है जरूर होनी चाहिए क्योंकि मैं हाँ तो कुछ जीवात्माएं ऐसे भी होंगी जिनका मोक्ष नहीं हुआ वो वो वो तो तो उनका ये तो पता नहीं वो है? बस है वो। नहीं चलेगा बस उसको वो चाहेगा तो पता लग जाएगा ईश्वर से वो चाहेगा ना प्रार्थना करेगा मुझे बता दो तो उसको जान हो जाएगा वो वहां तो वो जो चाहता है ना वही हो जाता है जिसका ज्ञान चाहेगा उसका ज्ञान हो जाएगा उसको तो आत्मा का ज्ञान और उसको भी मतलब जो आत्मा में जो जानने की है ना उसकी जरूरत भी नहीं है उसको क्योंकि जो चीज उसमें वो अपने आप में ही है पहले अपने से नया कुछ है ही नहीं उसमें जो एक आत्मा में जो गुण है वही दूसरे में है तो दूसरे को देखेगा क्यों वो आपके पास जो पुस्तक है वही उनके पास है तो उसके लिए आप मांगते हैं क्या तो जो है, तो उसके तो की तरफ से नहीं है, तो जो असुपर जीवात्मा जो है ना वहाँ पर उसके अंदर जो कुछ भी उसको जानने की जो जिज्ञासा होगी ना वही कह रहा हूँ वो जिज्ञासा ही नहीं होगी उसके लिए जिज्ञासा नहीं होगी क्योंकि उसमें ऐसी कोई भी विशेष चीज नहीं है जो कि इसके पास नहीं है वो तो एक तरह से प्रशंसा कह लीजिए कि आप यदि यहाँ से चल रहे हैं वहाँ चलते जा रहे हैं तो पहला वाला बंद होगा जान अगला वाला होगा इस तरह से वो तो बनता जाएगा ना लेकिन जानी हुई चीजों में अंतर क्या आएगा नहीं तो जो जो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया ज़्यादा लोग दिया है आप एक बार मान लो खीर खा रहे हो और आपका पेट भर गया है दो तीन कर्छी में आपका पेट भर जाता है किसी के पांच में भरता है तो आपको तो तीन कर्छी मिल गई और उसको चौथी मिलने जा रही है तो आपको क्या अंतर पड़ेगा उसको भले ही हो रहा है होता रहे है। उसकी गिनती नहीं है कुछ उसको तो ठीक है गणित से तो उसका सुख बढ़ रहा है लेकिन जिसका पहले पेट भर गया है तीन में ही भरता है तीन उसको मिल गया है तो चौथे की चिंता होगी क्या उसको गणित से नहीं आपको तीन कर्चे में पेट भरता है तीन आपको मिल गई लेकिन दूसरे का बड़ा है पेट उसको पांच में भरता है तो अब चौथा मिलने जा रहा है उसको आपको अगर नहीं मिला है ना तीन तब तक तो अंतर दिखता रहेगा उसको इतना भी दिया जाएगा तो भी दिख जाएगा वो दे दिया उसको लेकिन आपके जब पूरे हो गए हैं ना तो नहीं दिखेगा वो लेकिन मात्रा तो अधिक है ना उसकी ये कैसे जा सकता है कि मेरे पूरे हो गए तो क्योंकि यहाँ जो त्रिप का जो आनंद है ना ईश्वर का आनंद है उससे तृप्ति हो जाती है पूर्ण तृप्ति हो जाती है कम मात्रा में मिले अधिक वो नहीं होता है वो एक बार ईश्वर का आनंद जो वो वैसे ही वैसा है और ईश्वर के आनंद से ही तृप्ति हो जाती है उसकी ये तो बाहरी होता है दूसरा अतिरिक्त होता है उसकी अब उसको अपेक्षा ही नहीं होती है जैसे पेट भर गया तो अब तीसरी चौथी की अपेक्षा ही नहीं, उसको। पर नहीं है उसको वही बता रहा हूं ना उसको गणित करोगे तो चार वाले को सुख अधिक हो रहा है ना लेकिन तीन वाले को उससे मतलब क्या है तीन वाले को अंतर क्या पड़ेगा गणित से तो ठीक है अधिक हो रहा है लेकिन वो जो पता तब चलेगा ना साढ़े ढाई मिल गई है अभी तीन नहीं मिला है तब तक तो गिनती होगी उसको इतना भी अधिक दिया जाएगा ना एकदम दिखेगा दिया उसको लेकिन आपका तीन पूरा हो गया है पेट भर गया है तो चार देने पर भी नहीं दिखेगा दिया कड़छी तो दिख जाएगी खीर नहीं दिखेगी चार दिया पांच दिया देते जाओ कुछ नहीं दिखता है तो इसलिए अपनी कमी हर समय दिखाई देती है उसके आधार पर अनुमान करते रहते हैं अपेक्षा तो ईश्वर से ही उसकी पूर्ति हो जाती है पहले तो तृप्ति तो यही हो गई तो अब अधिक मिलता रहे उसको ठीक है वो मिलेगा गणित के कारण तो मिलेगा जो जान नहीं गया उसका ज्ञान कैसे होगा उसको लेकिन जो गया उसको हो जाएगा पर अंतर कुछ नहीं पड़ेगा हाँ ये नहीं होगा कि उसको अधिक मिला और इसको कम मिला जैसे भोजन कम हो रहा है तब तो अंतर पड़ रहा है ना यहाँ लेकिन पेट भर जाने के बाद अंतर नहीं पड़ता है तो वही स्थिति वहां पर है तो एक तरह से प्रशंसा कह लीजिए उसको वास्तविक अंतर कुछ नहीं है उसमें होता है भले होता हो पर तृप्ति तो ईश्वर से ही होनी है और वो तो बाहर का सुख होगा वो उस पहले नहीं चाहिए लोक का सुख तो उसे चाहिए नहीं इसीलिए तो मुक्ति में गया उसको तो ईश्वर का चाहिए ईश्वर का जहा कहीं कमी नहीं जहां है वहीं पूरा है उसका इसलिए उसमें अंतर नहीं आएगा होता हुआ भी तो यहां जो बात कही गई थी आत्मा को देता है यानी वो हमको अस्तित्व देता है इसके बाद फिर अब जो भी कह लीजिए अब जुड़ जाएंगे इसमें आत्मा का से संबंधित फिर ज्ञान भी देता है पहले तो सीधे सीधे अस्तित्व तो देता है संबंध करके उसके बाद अब उससे संबंधी ज्ञान भी देगा जान देने के बाद वो फिर बल भी देता है बल बल का हो जाएगा तीन प्रकार के बल एक तो मानस बल यानी जितना जितना हमको ज्ञान होता है पदार्थों का उतनी उतनी हमारी निर्वाधता की स्थिति होती है जहां नहीं जानते वहां अटक जाते हैं चाहे जो भी होता है छोटा काम हो बड़ा काम हो वहीं हम अटकते हैं लेकिन ज्ञान हो जाता है तो अटकते नहीं हैं तो इसलिए ज्ञान भी एक बल है जिसके कारण अभाव में हम अटक जाते हैं रुक जाते हैं कहीं पर बल का भी यही मुख्य स्वरूप होता है वो किसी चीज़ से दबता नहीं है यानी कोई बाधित नहीं करता है उसको जिससे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ऐसे ज्ञान भी होता है एक बल है जिसके कारण हम रुकते नहीं आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये मानस बल कहलाएगा विज्ञान ज्ञान बुद्धि ही है वो चूंकि मन में होता है इस कारण से उसको मानस कहेंगे आत्मबल भी कहेंगे मानस बल भी कहेंगे उसको एक तो मतलब सीधा सीधा इसका बल होता है ना पदार्थों का अपना इसमें बल है तभी किसी चीज को दबा लेगी किसी से नहीं दबेगी तो जो नहीं दबना और दबाने की जो सामर्थ्य है वही बल है किस क्रिया से न, यानी किसी पर दबाव डालने की जो स्थिति वो बल है तो वो भौतिक बल हो गया लेकिन ये ज्ञान का बल अलग बल है ज्ञान से भी क्रिया संपन्न होती है आगे बढ़ना होता है उसके अभाव में रुक जाना होता है इसलिए उसको बल माना है तो दोनों के स्वरूप में भेद होगा लेकिन जिस क्रिया की संपन्नता में कारण है क्रिया जिससे संपन्न होता है वो बल होता है हाँ तो शरीर का बल तो भौतिक हो गया ये भार आदि रूप आधी बढ़ेंगे इसके इस सहन शक्ति जो में आएगा रोकने की किसी चीज को उठा लेते हैं किसी को फेंक देते हैं वो बल काम करता है वहाँ तो ये तो सीधा शरीर का बल हो गया एक होता है इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये पहले पता चलता है जैसे आप किसी को कूदना हो ना कितनी दूरी कूद सकते हैं तो वो दिख जाता है न यहाँ तक तो मैं कूद जाऊँगा और आगे मैं नहीं कूद सकता हूँ वो दिख जाता है अंदर वैसे तो ही किसी चीज को पता चल जाता है पहले कि ये होगा या नहीं होगा तो वो आत्मा का बल है जिसमें लगता है ये तो मैं कर दूंगा भले नहीं भी होता है कभी भी ऐसा हो जाता है पर लग जाता है ये तो मैं कर दूंगा अलग अलग है आत्मा को यानी पूरा का पूरा एक स्वरूप दिख जाना ये होना है या नहीं होना है ये जो लगना है ये आत्मबल है बाद में जो विचार करके करते हैं हाँ अब होगा जैसे आपको कहा गया कि व्याख्यान दो तो एक तो होगा ठीक है मैं दे दूंगा, पहली बार में आएगा या फिर आएगा कि मैं नहीं दे सकता तो ये तो आत्मा का हो गया अबल और नहीं अब्बल का दूसरा होगा विचार करके अब कहेंगे हाँ अब मैं दे सकता हूँ तो ये ज्ञान का हो जाएगा चिंतन के बाद जो आता है सामर्थ वो तो ज्ञानबल है और पहले स्वाभाविक रूप में नित्य रूप में एक तरह से रहता ही है वो वो आत्मबल होता है उसमें हेतु नहीं पतन का की अपेक्षा नहीं होती सीधे हाँ है या नहीं है बस जो नीति वर्तमान लगता है वो है वो आत्मबल होता विश्व उपासते सभी जिसके उपासना करते, सभी उपासना करते हैं सभी उपासना करते हैं मतलब तो सभी को जिसकी उपासना की अपेक्षा होती है आ, मानस विज्ञान बल द्वितीय इंद्रिय बल इंद्रियों में भी बल होता है इंद्री में बल क्यों होता है अनुमान से जिससे कि मनुष्य को जितना दिखता है गिद्ध को उससे अधिक दिखता है तो इसका मतलब इंद्रियों में अंतर होता है चमगादड़ को बिल्कुल नहीं दिखता है दिन में दिखता है उसको रात को नहीं, में नहीं दिन में नहीं दिखता है रात को दिख जाता है उल्लू को रात को दिखता है दिन में नहीं दिखता है मनुष्यों को अंतर नहीं आता है तो इससे ये पता चलता है अलग अलग आंख वाले को कम अधिक दिखाई देता है इससे पता चलता है इंद्रियों में भी न्यूनता अधिकता रहती है तो किसी को अधिक बल दे दिया इंद्रियों में ऐसे किसी की बुद्धि अधिक चल जाती है किसी की नहीं चल पाती है कान किसी को बहुत अधिक आवाज सुनाई देगा किसी को नहीं सुनाई देगा तो ऐसे इंद्रिय का भी बल होता है, है वो, तो वो बराबर रहेंगे सभी के हाँ हाँ उसमें साधना जो जोड़ेगा ना जिसका कम अधिक ये गोलक वाला अलग है ये घटता बढ़ता है ये तो है, तो प्राकृतिक चीज़ है है नहीं वो भी सूक्ष्म जो है इंद्रिय तो पूरी प्राकृतिक है तो जो सूक्ष्म शरीर वाली है वो इंद्रिय जो है, जो है हाँ नहीं वो ने, कम अधिक नहीं होगा, ने होगा। ने ने। ने, हाँ उसमें भी कम अधिक कम अधिक वो नहीं होगा गोलक होगा हाँ गोलक होगा तो वो कभी इंद्रिय प्रकट होगी कहीं नहीं हो पाएगी जैसे ब्रिक्षादी में है वो शरीर तो होता है, इंद्रिये है लेकिन वो प्रकट नहीं होंगे क्योंकि माध्यम उसका गोलक नहीं है उसके पास तो ये गोलक वाला होगा गोलक वाला देगा ये इंद्रिय बल देगा इंद्रिय बल हो गया फिर उसके बाद स्रोत्र आदि की स्वस्थता ये सब कहा है ना सभी को लगवाले से माध्यम है और तीसरा सीधा जो शरीर बल है मारना पशु बल जिसको कहेंगे ये पूरा जो बल के बल का देने वाला है वीर आदि जो सामर्थ्य उत्पन्न कर रखी है इसमें वो सभी के सभी ईश्वर ने ही हमको दिए हैं जिसके प्रशिक्षण अर्थात अनुशासन में मर्यादा में नियम बांध दिया ईश्वर की तुम्हें ऐसे ही रहना है तो जितना भी हम उठपटांग भी या विरुद्ध भी काम करते हैं ना वो भी उतने करते हैं जितनी की छूट उसने दे रखी है यहां तक तुम उल्टा पुल्टा कर सकते हो इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे और जब मनुष्यों के पास मान लिया उड़ने की होती है तो क्या होता है ये किसी को जीने नहीं देता फिर कहीं भी उड़ के चला जाता किसी का घर तोड़ देता आग लगा देता कुछ भी कर देता ये ये जी नहीं सकता था ना जीने देता लेकिन इसको जाने के लिए साधन चाहिए इसलिए वो जा नहीं पाता हर जगह नहीं तो कौ की तरह अगर उड़ता रहता ना तो किसी को नहीं छोड़ता ये कौए तो के पास बुद्धि नहीं होती ना इतनी इसलिए वो बिगाड़ नहीं सकता कहीं जा नहीं सकता जाके भी कहां तक जाएगा वो लेकिन इसके पास बुद्धि भी रहती और उड़ने की भी होती तो कहीं बैठता ही नहीं ये ऊपर भी लड़ता जा करके हाँ। तो कहीं से भी किसी का मतलब कहीं भी घुस जाता ना फिर कोई जगह बचती नहीं कि जहा ये नहीं पहुंचता तो नहीं पहुंचता तो इसका काम तो वही है बिगाड़ने का ही होता तो इस कारण से भी जीवन बहुत ही एकदम वो हो जाता तो इसलिए इसको बांध दिया है सभी तो रहते। हाँ वो सभी कुछ करते रहते फिर तो ना। कहीं किसी को से बैठने नहीं देता तो नहीं उड़ता है इसलिए इसलिए अब क्या है कि वो उसने बांध दिया कि तुम नहीं उड़ोगे चलो इस कारण से इसका जीवन कुछ कुछ सुरक्षित हो गया है और ये इनमें हाथी है ये इनको बल खूब है बुद्धि भी होती तो क्या करता है ये जा ये भी किसी को जीने नहीं देते फिर बुद्धि हो जाती ना पशुओं में गाय में भैंस में तो ये बांधने नहीं देता ना किसी को फिर नहीं बांधने देता तो फिर क्या होता किसी को जीने नहीं देते ये इसलिए के कारण इनको बुद्धि नहीं दिया इतना बल तो दे दिया पर बुद्धि नहीं दी इस कारण से जीवन अब क्या हो रहा है संतुलित हो रहा है इसलिए व्यवस्थित होया हुआ है सब तो सभी को व्यवस्थाओं में बांध रखा है उस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकते हम नहीं तोड़ सकते इसको यहाँ उदाहरण दिया है कि इंद्रिय देखने का काम आंख से है कान से हम नहीं देख सकते इसको हम बदल नहीं सकते अपने बस की नहीं है ये तो इस तरह से उसने मर्यादा बांध रखी है उस मर्यादा के कारण ही वो उल्टा पुलटा कर लेते हैं वो भी छूट दे रखी है चलो इतना कर लो तो प्रशिषम यस्य देवा देवता लोग भी जिसके अनुशासन को मानते हैं यस्य छाया और अंत में बताया कि जिसकी छाया आश्रय ही सुख को देने वाला है तो यदि हम अपना जीवन सुख में चाहते हैं तो ईश्वर की आश्रय लेते रहें उसका आश्रय यस्य मृत्यु और जिसके उसका आश्रय का छूटना ही मृत्यु यानी या फिर हम दुख की ओर जाने लगेंगे ईश्वर को अगर पकड़े हुए हैं तो सुख की ओर चलते रहेंगे छोड़ते ही फिर दुख की ओर ही जाना होगा यानी प्रकृति की ओर जाएंगे तो अन्याय धर्म शुरू ही हो जाता है उससे तो इस कारण से इन सब विशेषताओं के कारण अब क्या करना चाहिए कसमय उस सुख स्वरूप देव के लिए क शब्द यहाँ है कमिति सुखम कौन नाम प्रजापति का है कौन नाम सुख का है कौन नाम आकाश का भी है यहाँ कसमे प्रश्न अर्थ में नहीं है समें भी होता है क तो इति सुख स्वरूपाय है सीधा अर्थ है ये उस सुख स्वरूप परमात्मा की हविशा यानी हविशा मतलब होता है साधन साधनों के द्वारा तो बुद्धि आदि साधनों के द्वारा हम उसकी उपासना करें उससे जुड़ने का पूरा प्रयास करें ये भाव